और जो नहीं जानते वे फकीर भी पैदा हूँ तो सम्राट होने की कोशिश में ही जीते और मर जाते। वो पैदा तो सम्राट हुआ था लेकिन फिर फकीर हो गया और जिस राजधानी राजधानी में पैदा हुआ था उसी के बाहर एक झोपड़े में रहने लगा लेकिन उसके झोपड़े पर अक्सर उपकरो होने लगा जो भी आता उसी से झगड़ा हो जाए रास्ते पर था झोपड़ा गाँव से कोई चार मील बाहर था चौराहे पर था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 और उस जीवन को जानने और समझने का द्वार और मार्ग क्या है बुद्ध बुद्ध के पास एक था। बुद्ध ने एक ने क्या उस भिक्षु ने कहा आप भली भांति जानते हैं फिर भी पूछते हैं। मेरी उम्र पांच वर्ष बुद्ध बहुत हैरान हुए और कहने लगे कैसी मजाक करते हैं पांच वर्ष पचहत्तर वर्ष से कम तो आपकी उम्र न होगी वो बूढ़ा कहने लगा वर्ष जिया हूं पांच वर्षों से जीवन को जाना इसलिए पांच ही वर्ष उम्र की गिनती करता हूँ वे सत्तर वर्ष सोते बीत गए नींद में बेरोजी में मूर्छा में उनकी गिनती कैसे तो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 फिर पत्ते और फूल और फल आते हैं उस छोटे से बीच से एक बड़ा वृक्ष निकलता है जिसके नीचे हजारों लोग विश्राम कर सके छाया ले सके एक छोटे से बीच से बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है जिसको तोलने बैठे तो कल्पना के बाहर है इतने छोटे बीच में इतना बड़ा वृक्ष कैसे छिपा हो सकता लेकिन वृक्ष बाहर से नहीं आता है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 मैंने सुना है से तंग ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना लिखी लिखा है कि मैं छोटा था तो मेरी माँ का एक बगीचा था उस बगीचे में ऐसे बड़े फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे फिर एक बार मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ी वो बहुत चिंतित थी बीमारी के लिए नहीं अपने बगीचे के लिए बगीचा कुमला न जाए वो इतनी बीमार थी कि बिस्तर से उठ के बाहर आ भी नहीं सकती थी तो उसके बेटे ने कहा घबराओ मत मैं फिकर कर लूंगा और उसके बेटे ने पंद्रह दिन तक बहुत फिक्र की एक एक पत्ते की धूल छाड़ी एक एक पत्ते को पोछा और चूमा एक एक पत्ते को संभाला एक एक धूल को फिकिर की लेकिन न मालूम क्या इतनी फिक्र इतनी चिंता बगीचा सूखता है पंद्रह दिन बाद उसकी बूढ़ी माँ बाहर आई उसका बेटर हो रहा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 अपनी ही जड़ों में। बाहर जहां दिखाई पड़ता है सब कुछ वहां पत्ते हैं शाखाए अदृश्य भीतर जहाँ दिखाई नहीं पड़ता और घोर अंधकार है वहां जड़े है जीवन दूसरा सूत्र समझ लेना जरूरी है और वो ये कि जीवन बाहर नहीं है भीतर है विस्तार बाहर है प्राण भीतर है फूल बाहर खिलते हैं जड़े भीतर है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 तब तो हम करते हैं, लेकिन आदमी कुम्लाता क्यों चला जाता है वह वही पूछते हैं, जो उस लड़के ने पूछा था कि मैंने एक एक पक्षे को संभाला लेकिन क्यों कुमला पौधे क्यों कुमला आदमी आदमी है क्योंकि हम बात संभाल रहे और ध्यान रहे और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है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 बाहर का जो चौथा अध्यात्म है वो गुणों पर जोर देता है अंत पर नहीं वो कहता है सेक्स छोड़ो ब्रह्मचरी साथ हो वो कहता है झूठ छोड़ो सत्य को साथ हो वो कहता है कांटे हटा लो फूल, फूल फूल पैदा करो लेकिन उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि फूल कहां से पैदा होते वो जड़े कहां और अगर वो जड़े ना संभाली जाए तो फूल पैदा होने वाले नहीं है हाँ कोई चाहे तो बाजार से कागज के फूल लाकर अपने ऊपर चिपका कर और में के नाम से के फूल चिपकाए हुए लोगों की दीज खड़ी हो गई और इन कागज के अध्यात्म वादे लोगों के कारण भौतिकवाद को दुनिया में नहीं हराया जा पा रहा है क्योंकि भौतिक बात कहता है यही है तुम्हारा अध्यात्म ये कागज के फूल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 रात आती है अंधेरा हो जाता है तुम यही खड़े रहते हो उगते नहीं घबराते नहीं परेशान नहीं होते वो झूठा आदमी बहुत लगा। का परेशान परेशान कभी भी नहीं होता दूसरों को डराने में इतना मजा आता है कि सब बर्फा भी गुजार देता हूँ धूप भी गुजार देता हूँ रात भी गुजार देता हूँ दूसरों को डराने में इतना मजा आता है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 वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो पूछने लगा तीन तीन तरह के फोटो एक आदमी के कैसे हो फोटो तो एक ही तरह का होगा एक ही आदमी के तीन तरह के फोटो कैसे हो और वो ग्रामीण पूछने लगा कि जब पांच रुपए में फोटो उतर सकता है तो पंद्रह रुपए में कौन उतरवा का होगा वो फोटोग्राफर बोला कि ना समझ नादान पहला आदमी आया जो पहली तरह का फोटो उतरवाने का विचार कर रहा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 दूसरों को भी दिखाई ना पड़े और खुद को भी दिखाई ना पड़े जैसा हो गए तो फिर भीतर यात्रा नहीं हो सकती क्योंकि भीतर तो सत्य की सीढ़ियां चढ़ती ही यात्रा होगी असत्य की सीढ़ियां चढ़ती नहीं और ध्यान रहे अगर बाहर यात्रा करनी हो तो असत्य की सीढ़ियां चढ़े बिना बाहर कोई यात्रा नहीं अगर दिल्ली पहुंचना हो तो असत्य की सीढ़ियां चढ़े बिना कोई यात्रा नहीं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 और पहला सत्य बहुत कठिन पड़ता है इस बात को जानना कि मैं सच में चाहू हम तो इसे दबाते हैं जो मैं हूं हम तो इसे भुलाते हैं हम शरीर को तो बहुत देखते हैं आईने के सामने रख रख के लेकिन वो जो भीतर है उसके सामने कभी आईना नहीं रखते रख और अगर कोई आईने ले आए तो हम बहुत नाराज हो जाते आईना भी तोड़ देंगे उस आदमी का सिर भी तोड़ देंगे आईना दिखाते हो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 प्रेम आ गए गले को हम लगा सकते हैं और कवायद हो जाए कि प्रेम प्रेम नहीं आए लेकिन लोग सोचते हैं गले को लगाने से प्रेम आ जाता है बात खत्म होगी तो गले से लगाने की तरकीब सीख लो बात खत्म हो जाती है तो एक आदमी गले से लगाने की तरकीब सीख लेता है और सोचता है कि प्रेम आ गए गले लगाने से प्रेम के आने का क्या संबंध होगा कोई भी संभव नहीं होगा श्रद्धा भीतर आ जाए आदर भीतर आ जाए तो आदमी झुक जाता है लेकिन झुकने से श्रद्धा नहीं क्या झुक गए तो श्रद्धा आ आपका शरीर झुक जाएगा आप पीछे अकड़ में खड़े रहोगे देख लेना ख्याल से जब मंदिर में जाके झुको तब देख लेना कि आप खड़े हो सिर्फ शरीर झुक रहा है आप खड़े ही हुए हो आप खड़े हो के चारों तरफ देख रहे हो कि मंदिर में लोग देखते हैं कि नहीं कि मैं आ जाऊं कोई मोहल्ले पड़ोस का देखता है कि नहीं देखता आप खड़े होकर ये देखते रहोगे शरीर झुकेगा शरीर को झुकने से क्या अर्थ है लेकिन हम जो हैं उस छिपाने को हमने सबकी तरक्की में खोज एक आदमी पाप करता है वो कौन आदमी पाप नहीं करता और फिर गंगा जाके स्नान करा और निश्चिंत हो गया तो गंगा स्नान से पाप मिल राम कृष्ण के साथ एक आदमी गया और रहा परमन गंगा स्नान को जा रहा हूं आशीर्वाद दे राम कृष्ण ने कहा किस लिए कष्ट कर रहा है किस लिए गंगा को तकलीफ देने जा रहा है मामला क्या है गंगा भी घबरा गई होगी आखिर कितना जमाना हो गया पापियों के पाप धोते आदमी कहने लगा कि हाँ उसी के लिए जा रहा हूं कि पापों से छुटकारा हो जाए आशीर्वाद दे दे रामकृष्ण का तुझे पता है गंगा के किनारे जो बड़े बड़े झाल होते हैं वो देखते वो किस लिए उस आदमी ने तो किस लिए मुझे पता नहीं रामकृष्ण का पागल तू गंगा में डूबेला पाप बाहर निकल के झाड़ों पर बैठ जाएंगे फिर निकलेगा पानी से कि नहीं वो झाड़ों पे बैठे रास्ता देखेंगे कि बेटे निकलो और हम तुम तुमसे तो फिर सवार हो जाए वो झाड़ इसीलिए है गंगा से किनार कब तक पानी में डूबे रहो निकलोगे तो बेकार मेहनत मत करो रामकृष्ण बेकार तुमको भी तकलीफ होगी गंगा को भी पापों को भी वृक्षों को भी इस शक्ति तरकीब से कुछ हल नहीं लेकिन हम सब शक्ति तरकीब में खोज गंगा स्नान कर देंगे और गंगा स्नान जैसे ही मामले हैं हमारे सारे एक ऊपर से एक को खड़ा करने की कोशिश करते हैं उसे झुठलाने के लिए जो हम दीचर चाले एक सुबह सुबह चर्च गया जल्दी थी अंधेरा था अभी रास्ते पे कोहरा पड़ रहा था पांच बजे होंगे जल्दी गया था कि अकेले में कुछ प्रार्थना करूंगा जाके देखा कि उसके पहले भी कोई आया हुआ है अंधेरे में चर्च के द्वार पर हाथ जोड़े हुए एक आदमी खड़ा और वह आदमी कह रहा है कि हे परमात्मा मुझसे ज्यादा पापी कोई भी नहीं मैंने बड़े पाप किए हैं मैंने बड़ी बुराइया की है मैंने बड़े अपराध किए हैं मैं बिल्कुल हत्यारा हूँ मुझे क्षमा करना ने देखा कि कौन आदमी जो अपने मुंह से कहता है कि मैंने पाप किए मैं हत्या रहा हूं। कोई आदमी नहीं कहता बल्कि हत्यारे से हत्या तो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा कहेगा कौन ने कहा हत्या करने को राजी हो जाएगा लेकिन ये मानने को राजी नहीं होगा कि मैं हत्या हूं ये कौन आदमी आ गया टॉलस्टाए धीरे धीरे सड़क के पास पहुंच गया आवाज पहचानी हुई मालूम पड़ी ये तो नगर का सबसे बड़ा धनपदी था उसकी सारी बातें खड़े होकर सुनता। जब वह आदमी लौटा चालक को देखकर उस आदमी ने कहा क्या तुमने मेरी बातें सुनी चालक ने कहा मैं धन्य हो गया तुम्हारी बातें सुनकर। तुम इतने पवित्र आदमी हो कि अपनी सब पाप को तुमने इतना तरह खोल कर रख दिया उसने का ध्यान रहे ये बात किसी से क्या नाम ये मेरे और परमात्मा के बीच की मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहां हो। अगर बाजार में ये बात पहुंची तो मान मा यहां का मुकदमा चलाऊंगा तबिस्ता ने कहा अरे अभी तो तुम कहते थे मैंने कहा वो सब दूसरी बात वो तुमसे मैंने नहीं कहा और दुनिया से कहने के लिए नहीं वो अपने परमात्मा के बीच की बात चूंकि परमात्मा कहीं भी नहीं है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 वहाँ कोई कभी नहीं पहुँचता वहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है वहाँ मुझे फिक्र करनी है अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जीवन बदल जाए रूपांतरित हो जाए और अगर चाहता हूँ कि जीवन की परिपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए और अगर चाहता हूँ कि जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए मैं पहुँच सकूँ उस लोग तक जहाँ सत्य का आवास है तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़ पड़ेगी वो जो क्राउड वो जो भीड़ घेरे हुए जो आदमी भीड़ की बहुत चिंता करता है वो आदमी कभी जीवन के निशाने का जीमान नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भीड़ की सारी जीवन व्यवस्था को तोड़कर पहुंचल पड़े इसका ये मतलब नहीं है इसका कुल मतलब यह है कि आंखें भीड़ पर न रह जाएं, अपने इसका कुल मतलब यह है कि दूसरे की आंख में मैं ना झाँकू की मेरी तस्वीर क्या है मैं अपने ही भीतर झाकू कि मेरी तस्वीर क्या है अगर मेरी सच्ची तस्वीर को मुझे पता लगाना है तो मुझे मेरी ही आंखों के भीतर उतरना पड़ेगा तो दूसरों की आंखों में मेरा एक्सपीरियंस मेरी असली तस्वीर नहीं है और उसी तस्वीर को देख कर मैं खुद उसी तस्वीर को प्रसन्न हो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 और बड़े मजे की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूं वो भी मेरे ही जैसे झूठे लोगों की भीड़ बहुत अच्छी बात है वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूं हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली सच्ची नहीं और तक जाने में डरते हैं कि कहीं ये तस्वीर नजर जाए कहीं ये तस्वीर नजर जाए इस बात ये एक सप्रेशन एक दमन चल रहा है आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है और जो नहीं है उसे थोप रहा है वो आरोपण कर रहा है एक द्वंद्व एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है एक एक आदमी अनेक अनेक आदमियों में बच है मल्टी साइकिल खो गया है एक एक आदमी एक एक आदमी नहीं 24 घंटे में हधार बार बदल जाता है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 अपने नौकर के सामने देख है आप कितने शानदार आदमी हो जाते हैं और अपने मालिक के सामने वो जो हालत आपकी नौकर की आपके सामने होती है वो अपने मालिक के सामने आपकी हो जाती है आप कुछ हो या नहीं कि हर दर्पण आपको बनाता है जो भी सामने आ जाता है वही आपको बनाता है बहुत अजीब सा हम हैं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 तो जा के उन्होंने उस बच्चे को उस ऊपर पर फटक दिया और कहा हमसे पूछते हो क्या बात ये बेटा तुम्हारा है उस फकीर ने कहा so? ऐसी बात अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो क्योंकि भीड़ तो कुछ गलत कहती ही नहीं भीड़ तो हमारे साथ सच ही कहती अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो तो वो बेटा रोने लगा तो उसे समझाने लगा गांव घर के लोग गालियां देखकर वापस लौट आए हो बच्चे को उसी के पास छोड़ो फिर दोपहर को जब वो भीत मांगने निकला तो उस बच्चे को लेकर भीत मांगने निकला गांव कौन उसे भीख देगा आप भीख देते कोई उसे भीख नहीं देगा जिस दरवाजे पे गया दरवाजे बंद हो गए कुछ रोते हुए छोटे बच्चे को लेकर उस फकीर का उस गांव से गुजरना बड़ी अजीब की हालत रही होगी बच्चों की लोगों की भीड़ उसके पीछे गालियां देती हुई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 वो बाप आके फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और बच्चे को छीनने लगा और कहा क्षमा करना फकीर ने पूछा लेकिन बात क्या है बेटे को छीनते क्यों तो कहा लड़की के बाद में क्या आप कैसे ना समझे आपने सुबह ही क्यों ना बताया कि ये बेटा आपका नहीं आप छोड़ दें ये बेटा आपका नहीं है भूल हो वो तो फकीर कहने लगा इज इटो बेटा मेरा नहीं है तो तुम तो फिर कहते थे, थे कि तुम्हारा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 तो सही मेरा ही होगा किसी का तो होगा मेरा ही सही अब तुम कहते हो नहीं तुम्हारी मर्जी नहीं होगा मेरा लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखना बंद कर दिया है वो फकीर कहने लगा मैं तुमसे भी कहता हूँ तुम दूसरों की आंखों में देखना बंद करोगे और अपनी तरफ देखना शुरू करोगे दूसरा सूत्र आपसे रहना चाहता हूँ जीवन क्रांति का मत देखें दूसरों की आंखों में आप क्या है वहां जो भी तस्वीर बन रही है वो आपके वस्त्रों की तस्वीर है वो आपकी दिखावत है वो का नाटक है वो की एक्टिंग है वो आप नहीं दें क्योंकि तो आप कभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप है उसकी तस्वीर कैसे बनेगी आपने जो दिखाना चाहे वो देता है लेकिन आप चाहें उस द्वार से ही जीवन की यात्रा होगी भीड़ से बचना धार्मिक आदमी का बताया है, लेकिन भीड़ से बचने का मतलब नहीं कि जंगल तो भाग जाए भीड़ से बचने का मतलब क्या है समाज से मुक्त होना धार्मिक आदमी आज़। का पहला लक्षण है लेकिन समाज से मुक्त होने का क्या मतलब है समाज से मुक्त होने, होने का मतलब नहीं है कि एक आदमी भाग जाए जंगल में वो समाज से मुक्त होना नहीं है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 अगर गेरुआ वक्त को आप आदर देना बंद कर ले फिर मैं गेरुआ वक्त नहीं पहनूंगा वो मैं आपकी आंखों में देखता हूँ कि क्या आदर लाता है अगर समाज आदर देता है एक आदमी को पत्नी और बच्चों को छोड़ के भाग जाने को तो आदमी भाग जाता है यहाँ भी वो समाज की आंखों में देखता है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 लेकिन के मेल में कपड़े पहचाने जाते मित्रों ने कहा कि हम उधार कपड़े ला देते तुम पहन के चले जाओ जरा आज भी तो मालूम पड़ोगे तो गालिब ने कहा उधार कपड़े ये तो बड़ी बुरी बात होगी कि मैं किसी और से कपड़े पहन के जाऊ मैं जैसा हूँ किसी और के कपड़े पहनने से क्या कर पड़ जाएगा मैं तो मैं ही रहूंगा मित्रों ने कहा छोड़ो ये पलसफा की बात इन तत्व तो दर्शन की बातों से वहां दरवाजे पर नहीं चलेगा हो सकता है पहरेदार वापस लौट मालूम पड़ते हो तो गालिब ने कहा मैं तो जो हूं गालिब को बुलाया है कपड़ों को तो नहीं बुलाया तो गालिब जाएगा ना समझ कहना चाहिए नागान नहीं माना गालिब और चला गया दरवाजे पर जाके जाने लगा तो द्वार ने बंदूक आड़ी कर दिया कहाँ भीतर जाते ने कहा की मैं महाकवि गालिब हूँ सुना है नाम कवि सम्राट ने बुलाया सम्राट का मित्र भोजन पर बुलाया और सिपाही ने कहा भर जो भी एरा गहरा है सम्राट का मित्री बताता है अपने। रास्ते से चलो अपने ने उठा के बंद करवा दूंगा गालिब ने कहा क्या बातें देते हो मुझे पहचानते नहीं उसने कहा तुम्हारे कपड़े बता रहे है की तुम कौन हो फे जूते बता रहे है तुम कौन हो अपनी शक्ल देखो आईने में जाके थी कौन हो गिब दुखी वापस लौट गए। मित्रों से कहा कि तुम ठीक कहते थे वहां कपड़े पट्टा ले आओ उधार कहा कपड़े कहा मित्रों ने कपड़े लाके रखे थे उधार कपड़े पहन के गालिब फिर पहुंचते वही द्वारपाल आस पास के नमस्कार करने लगा के आए गिब बहुत हैरान की क्या कैसी दुनिया भीतर गया तो बाहर जो का मैं बड़ी देर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ गालिब हंसने लगा कुछ बोला नहीं फिर भोजन लगा दिया सम्राट खुद भोजन के लिए सामने बैठा भोजन कराने के लिए गालिब ने भोजन का और बनाया अपने कोट को खिलाने लगा कि ले कोट खा पगड़ी को खिलाने लगा के ले पगड़ी खा सम्राट ने कहा आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तक मालूम पड़ती ये कौन सी आदत ये क्या कर रहे हैं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 वहां आत्मा को चला के चलाने की बात तपस्या तो हो जाती लेकिन वहां जीवन नहीं मिलता वहां हाथ में कपड़े और लाश रह जाती वहा जिंदगी नहीं बनती राख वहां आखिर में जिंदगी की कुल संपदा राख होती है बनी हुई अखबार की कटिंग रख लेना सांस में तो बात अलग है मरते वक्त अखबार में क्या क्या छपा था उसको तो रख ले सांस को तो बात अलग है लेकिन मुठ्ठी में अखबार भी रहा जीवन से चूक जाता है जीवन से भीतर और भीतर वे ही मुड़ सकते हैं जो दूसरों की आंखों में देखने की कमजोरी छोड़ देते हैं और अपनी आंखों के भीतर झांकने का साहस चुटाते हैं इसलिए दूसरा सूत्र है भीड़ से सावधान ऑफ द क्राउंड चारों तरफ घेरे हुए भीड़ और गंदा लोगों की भीड़ ही नहीं घेरे हुए है मुर्दों की भीड़ भी घेरे भी हुए करोड़ों करोड़ों वर्षो से जो भीड़ इकट्ठी होती चली गई सारी दुनिया उसका दबाव है चारों तरफ से और एक एक आदमी की छाती लोग सवार और एक एक आदमी उनकी आंखों में देखकर अपने को बना रहा वो भीड़ जैसा कहती है वैसा होकर चला जाता है फिर उसकी अपनी आंख में कभी बैठा नहीं हो पाया उसके जीवन के बीच में कभी अंकुर नहीं आ क्योंकि कभी वो अपने बीच की तरफ ध्यान ही नहीं देता है बीच की तरफ उसकी आंख ही नहीं जाती उसके प्राणों की धारा ही कभी प्रवाहित नहीं होती उस तरफ दुनिया में जिन्हें बीतर की तरफ जाना है उन्हें थोड़ी बात की चिंता छोड़नी पड़ती है। कौन क्या करता है कौन क्या सोचता है नहीं सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हूं इस संबंध में कौन क्या सोचता है सवाल यह है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या जानता हूं अगर जीवन में क्रांति क्रांतिवानी है तो सवाल यह है कि मैं क्या हूं मैं क्या पहचानता हूँ अपने को और इस मरण रहे जो आदमी अपने भीतर पहचानना शुरू करता है उसके भीतर बदलाव उस क्षण शुरू हो जाती है क्योंकि भीतर जो गलत है उसे पहचान के बर्दाश्त करना मुश्किल अपंभव होता है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 उसकी सारी अटेंशन उसका सारा ध्यान हाथी पर लगा हुआ है वो जो गोल करना है उस पर अटका हुआ है वो जो चारों तरफ खिलाड़ी है उनसे अटका हुआ है वो जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें उलझा हुआ है उसे पता भी नहीं कि उसके खून बह रहा है वो दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा खेल बंद हो जाएगा और अचानक ख्याल आएगा कि पैर से खून बह रहा है लेकिन खून बहुत देर से बह रहा है इतनी देर से पता नहीं चला अब वो भाग्य गांव मधन बस्ती लेकिन इतनी देर पता नहीं चला तब तक सवाल ही नहीं पड़ा हम बाहर देख रहे हैं गोल करना है वो देख रहे हैं प्रतियोगिता चल रही है वो देख रहे हैं लोगों की आंख में देख रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता कि भीतर कितने कांटे हैं और कितने गाँव हैं, भीतर पता नहीं चलता कितना अंधकार है भीतर पता नहीं चलता कितनी बीमारियां हैं उनसे रहे उनसे रहे जिंदगी भी जाएगी और पता नहीं चलेगा एक बार हटाए आ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 लेकिन हम हमें पता ही नहीं कोई हमसे पूछेगा आप कौन हम कहेंगे फला आदमी कब बेटा फला मोहल्ले में रहता हूं फला गांव में रहता हूं यही परिचय है हमारा ये लेबल जो हम ऊपर से चिपकाए हुए हैं ये हमारी पहचान ये हमारी जिंदगी का सबूत ये हमारी जिंदगी का प्रमाण ये हमारी जानकारी है अपने बाबत पता ही नहीं कौन जीवन चेतना बीजे ऊपर से कं चिपका और वो भी दूसरों के लिए घूम रहे उस नाम को तैयार हो जाए बड़े पाक में लेबनों को भी गाली देने दे तो लड़ने नहीं। दे की तैयारी करनी पड़ती स्वामी राम अमरीका गए थे वहां के लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए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 न पत्नी रह जाती न बेटा रह जाता आपका न घर रह जाता न धन दौलत रह जाती न पद प्रतिष्ठा रह जाती फिर भी आप रह जाते सब मिल जाता है वो जो सोसाइटी देती है वो बाहर छूट जाता वो भीतर जाते ही मरने के वक्त भी भीतर नहीं जाएगा, और ध्यान के वक्त भी भीतर नहीं जाएगा वो जो समाज देता वो बाहर और बाहर ही रह है लेकिन हम उस बाहर को अपना व्यक्तित्व समझे हुए वो भूल से मुक्त होना जरूरी है अन्यथा कोई व्यक्ति जीवन की यात्रा पर एक कदम आगे बढ़ सकता तो सुबह मैंने एक सूत्र कहा है कि सिद्धांतों से मुक्त हो जाए जो सिद्धांतों से बंधा है वो जीवन के रास्ते पर नहीं जाएगा दूसरा सूत्र कहता हूँ भीड़ से मुक्त हो जाए जो भीड़ का गुलाम है वो कभी भी जीवन के रास्ते पर नहीं आ रहा आने वाले दिनों और कुछ सुख करूंगा इन सूत्रों को सुने लेकिन सुनने भर कुछ होने वाला नहीं थोड़ा सा भी प्रयोग करेंगे तो एक स्वाह खुलेगा कुछ दिखाई पड़ना शुरू होगा धर्म एक नगद प्रक्रिया है धर्म एक जीवित विज्ञान है जो प्रयोग करता है वो रूपांतरित हो जाता है और उपलब्ध होता है उस सब को जिसे पाए बिना हम व्यर्थ जीते हैं और व्यर्थ मत जाते हैं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 जीवन को अनुभव कर लेना और जीवन को अनुभव कर लेना मृत्यु के ऊपर है है है फिर कोई कोई मृत्यु मृत्यु नहीं नहीं जीवन की जो मरता वो समाज के द्वारा दिया गया झूठा व्यक्तित्व जो मरता है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया झूठा शरीर जो, जो नहीं मरता है वो जीवन है लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं पहले समाज से हटे समाज के झूठे व्यक्तित्व से हटे फिर प्रकृति के दिए गए व्यक्तित्व हटेंगे उसके कल मैं बात करूंगा कि प्रकृति के दिए गए तरीके कैसे हटे और फिर हम वहाँ पाँच सकते हैं जहाँ जीवन है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उस बहुत अनु हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ